शिवरा मानुभाव, शंका समाधान की कक्षा पूछा है मनुष्य का जन्म सर्वप्रथम कब एवं कैसे हुआ मनुष्य का जन्म सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ काल में सृष्टि के आदि में हुआ कल प्रातःकाल यज्ञशाला में भी थोड़ी सी चर्चा की थी सृष्टि के आदि में सभी पदार्थों और प्राणियों की रचना होने के बाद परमात्मा ने मनुष्य को रचा कैसे हुआ कल थोड़ी चर्चा की थी पृथ्वी रूपी मां और उसके गर्भ में ईश्वर की व्यवस्था से जैसे मां और पिता का रजवीरिय का संयोग होता है ऐसी ही व्यवस्था पृथ्वी रूपी गर्भ में परमात्मा ने की और वहां अंदर अंदर परमेश्वर की व्यवस्था से शरीर का विकास होता रहा और युवा अवस्था में पैदा हुए पूछा है ब्राह्मण ग्रंथों व उपनिषदों के नाम बताएं। ग्यारह मुख्य रूप से उपनिषद प्रमाणित की गई हैं महर्षि दयानंद जी दस उपनिषद मानते हैं ग्यारहवें उपनिषद का भी उन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए हैं इसलिए एकादश उपनिषद की मान्यता अधिक है ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से चार हैं एक एक वेद का एक एक ब्राह्मण वैसे ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या बहुत है ये पुस्तक जिज्ञासा विमर्श आपको बांट देंगे जिनके पास नहीं है उनको दे देंगे इसमें विस्तार से इन सब का नाम दिया हुआ है मैं यहां नहीं बोल रहा क्या ऑल आउट लगाना पाप है ऑलआउट से यदि मच्छर भाग जाते हैं कोई पाप नहीं है शरीर की रक्षा करनी है हाँ ऑलआउट आदि लगाते हैं हमारे शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है ये जानते हुए भी कि हमारा शरीर इससे रोगी हो सकता है हानि होगी वो निश्चित रूप से पाप लगेगा उतने अंश में क्योंकि हम अपने शरीर की ठीक सुरक्षा नहीं कर रहे जो दुकानों पर खेतों में कीटनाशक जो दवाइयां होती हैं वो बेचते हैं पूछा है क्या वे बेचने वाले दुकानदार पाप के भागीदार होंगे निश्चित रूप से होंगे वो भी भागीदार होंगे छीटने वाला भी भागीदार होगा बनाने वाला भी भागीदार होगा यदि दूसरे तरीके हैं उन जीवों से बचने के मारने से बचने के तो वो ज्यादा अच्छा है फिर भी खेती मिश्रित कर्म है मैंने पहले भी बोला था इसमें पाप पुण्य दोनों ही होते हैं और खेती करने में पुण्य अधिक होता है पाप कम होता है वेद में कृषि करने के लिए कहा गया है इसलिए ये छोटी छोटी बातें उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए मिश्रित कर्म है वो होगा ही खेती में कीटनाशक आदि वो कीड़े मकोड़े मरते ही हैं अगर किसी को गर्भ में ही रोग विशेष का पता लग जाए कि बच्चे को रोग विशेष है और वो रोग ऐसा है कि बच्चा बचने वाला नहीं है ऐसी स्थिति में पूछा है क्या गर्भपात करवा देना चाहिए बच्चे को गर्भ में रोग ऐसा हो गया है जो पैदा होते ही बच्चा मरेगा अथवा गर्भ में मर सकता है डॉक्टर की सलाह लेकर के यदि वो बच्चा ठीक होने के अवस्था में है आगे पैदा होकर के ठीक हो सकता है इलाज हो सकता है तो नहीं करवाना चाहिए यदि ऐसी स्थिति है कि गर्भ में वो जा सकता है और मां के शरीर को भी हानि हो सकती है ऐसी स्थिति में तो करवाया जा सकता है करवा लेना चाहिए हाँ जो परीक्षण करवा करके लड़कियों के लड़कों के और लड़की होने पर ये ऐसे कार्य करवाते हैं ऋषि लिखते हैं उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है जो घ्रूण हत्याएं करवाते हैं गर्भवास करवाते हैं गर्भपात करवाते हैं वो ब्रह्म हत्या के दोषी होते हैं भयंकर पाप होता है वो साधारण पाप नहीं होता महर्षि यास्क ने सात मर्यादाएं लिखी हैं निरुक्त में उन मर्यादाओं को भंग करने पर वो लिखते हैं बड़े बड़े पाप होते हैं और एक मर्यादा ये भी लिखी है कि गर्भपात करवाना गर्भपात करवाते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है परमात्मा हृत प्रदेश कैसे है और जड़ पदार्थ में उसका संबंध परमात्मा हृत प्रदेश कहा है कि हृदय प्रदेश में परमात्मा रहता है सर्वत्र व्यापक है परमात्मा और सर्वत्र व्यापक होने के नाते हमारे शरीर में भी है और हम उसको हृदय हुर्द, प्रतिष्ठित कह देते हैं क्यों कह देते हैं क्योंकि हृदय में जीवात्मा रहता है हृदय प्रदेश आत्मा का निवास स्थान है और ये आत्मा बाहर निकल के परमात्मा को नहीं खोज सकता शरीर के किसी और भाग में खिसक जाए और खिसक करके वहां ढूंढे ऐसा नहीं है जहां जीवात्मा का निवास स्थान है वही परमात्मा को खोजा जाता है इस दृष्टि से परमात्मा को आपने जो कहा हृदय प्रदेश वो हृदय प्रदेश में रहता है ये दृष्टिकोण है और जड़ पदार्थों से उसका संबंध कैसे है सर्व व्यापक होने से परमात्मा समस्त जड़ चेतन पदार्थों से संबंध रखते हैं जीवात्मा शरीर के किस भाग में रहता है तथा किस प्रकार इंद्रियों का संचालन करता है ये चर्चा पीछे हो चुकी जीवात्मा शरीर के इस भाग में रहता है हृदय प्रदेश में और यहां हृदय प्रदेश में रहते हुए सन्निधि मात्र से सब इंद्रिया कार्य करती हैं। जीवात्मा ऐसा नहीं है कि एक एक इंद्रिय को ले जाकर के वहां लगा देता हो कि बन के साथ जुड़ और फिर वहां कर जीवात्मा अपनी उपस्थिति रखता है और उसकी उपस्थिति होती है उपस्थिति में वो संकल्प करता है इच्छा मात्र करता है और इंद्रिया काम करने लग जाती हैं। उसके इच्छा मात्र से संकल्प मात्र से मन इंद्रिया कार्य करने लग जाती हैं। प्राण और जीवात्मा एक है वो अलग अलग है मृत्यु के उपरांत शरीर को पहले कौन छोड़ता है प्राण और जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं प्राण जड़ चीज है और जीवात्मा चेतन वस्तु है दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है मृत्यु के उपरांत शरीर को पहले कौन छोड़ता है मृत्यु के उपरांत पहले जीवात्मा शरीर छोड़ता है सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा शरीर को छोड़कर के चला जाता है साथ साथ प्राण भी निकलते हैं कई बार ऐसी स्थिति होती है जैसे जहरीले प्राणी को हम मार देते हैं सांप को मारा मारने के बाद जीवात्मा निकल गया है लेकिन सांप फिर भी थोड़ी देर तक उसके अंदर चेष्टा सी दिखाई देती है वो व्यान नामक प्राण उसके अंदर उस समय उपस्थित रहता है व्यान नामक प्राण है वो प्राण चेष्टा करवा रहा है धीरे धीरे वो प्राण भी निकल जाता है तो पहले जीवात्मा निकलता है सूक्ष्म शरीर के साथ मरणोपरांत पुनर्जन्म में कितना समय लगता है तथा बीच की अवधि में जीवात्मा क्या करता है आत्मा के साथ कौन कौन रहता है मरणोपरांत पुनर्जन्म में कितना समय लगता है महर्षि लिखते हैं वेद के आधार पर कुछ काल लगता है कुछ काल उस कुछ काल की ऋषि ने व्याख्या नहीं की कि एक सेकंड, एक मिनट एक घंटा एक दिन दस दिन ऐसी कोई व्याख्या नहीं की कुछ काल लिखा है जिस जीवात्मा के कर्म जिस भी प्रकार के हैं उस आधार पर परमात्मा उस जीवात्मा को अगला जन्म दे देता है उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है और तत्काल भी परमात्मा उसको जन्म दे सकता है शरीर छूट गया है पुराने वाला और नया शरीर अभी मिला नहीं है इसके बीच में जीवात्मा की क्या गति होती है लोग कहते हैं कि जीवात्मा भटकता रहता है जीवात्मा कहीं नहीं भटकता जीवात्मा बिना शरीर के सहयोग के कुछ भी नहीं कर सकता पुराना शरीर छूट चुका है और अगला शरीर मिला नहीं है तो बीच की स्थिति जीवात्मा की कैसी है मूर्छित अवस्था जैसा बेहोश जैसा है उसको कोई भान नहीं होता वो परमात्मा की व्यवस्था में है परमात्मा के आधीन है वो कुछ नहीं कर सकता अपने आप कुछ लोग कहते हैं कि वो शरीर छोड़कर के वही कमरे में रहता है घर में रहता है सबको देखता है। क्या कर रहा है कुछ नहीं है ऐसा वो देखता है कि मेरे शरीर के साथ क्या करेंगे कोई मोह नहीं रहता उसको पता ही नहीं रहता कि अब मेरा ये शरीर था अगला कौन सा शरीर मिलेगा तो ईश्वर की व्यवस्था में चला जाता है हम लोगों ने कल्पनाएं ऐसी ऐसी कर डाली और उन कल्पनाओं के आधार पर स्वयं डरते हैं और दूसरों को डरा देते हैं तो पहला शरीर छुट गया है दूसरा शरीर मिला है, मिला नहीं है इसके बीच में जीवात्मा की स्थिति यह रहती है कि वो मूर्छित अवस्था में परमात्मा की व्यवस्था में रहता है ईश्वर के आधीन रहता है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता न किसी के अंदर घुस करके भूत जैसा प्राकर्म करवा देवे ऐसा कुछ नहीं है आत्मा के साथ कौन कौन रहता है आत्मा के साथ उसका सूक्ष्म शरीर रहता है दसों इंद्रिया रहती हैं, मन बुद्धि अहंकार आदि अंत कर्ण रहता है पांच तन साथ में रहती हैं। इसको सूक्ष्म शरीर कहा है एक तो ये स्थूल शरीर हमें दिखाई दे रहा है और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो हमें दिखाई नहीं देता जो अंदर रहकर के इस शरीर को धारण किए हुए है वो सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ रहता है और वो जन्म जन्मांतर में ही साथ रहता है सृष्टि के आदि में परमात्मा सूक्ष्म शरीर दे देता है और जब सृष्टि का प्रलय होता है तब तक वो सूक्ष्म शरीर हमारे साथ लगा रहता है जीवात्मा के वो जीवात्मा किसी भी योनि में जाएगा जिस भी योनि में जाएगा वो सूक्ष्म शरीर इसके साथ साथ रहेगा सूक्ष्म शरीर प्रलय अवस्था में छुटता है अथवा मुक्ति में छुटता है सूक्ष्म शरीर के छुटने के दो अवसर हैं, एक प्रलय अवस्था और दूसरा मुक्ति अवस्था आगे पूछा स्वप्न अवस्था में मन और आत्मा का क्या संबंध है बिना किसी तालमेल के स्वप्न दिखाते हैं दिखते हैं और नींद उड़ा देते हैं स्वप्न जो हमें आते हैं वो स्वप्न हमारे मन के संस्कारों के आधार पर आते हैं मन में यदि संस्कार नहीं है बिना संस्कार के स्वप्न हमें नहीं आएगा हमने जलेबी जैसी मीठी चीज खा रखी है तो मीठी चीज का स्वप्न आ सकता है हमने वो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी खा रखी थी टेढ़ी मेढी जलेबी खाई थी उसका रस लिया था हो सकता है लंबी लंबी जलेबी की कल्पना कर ले लंबी लंबी जलेबी की कल्पना करके वो स्वप्न आ सकता है लेकिन बिना संस्कार के कोई भी स्वप्न नहीं आएगा हमने फ्रांस के राष्ट्रपति को देखा नहीं है उसका चेहरा आज तक नहीं देखा नहीं देखा तो हमें उनका कभी स्वप्न आएगा ही नहीं उनका चेहरा दिखाई नहीं देगा जो मन के अंदर संस्कार हैं उन संस्कारों के आधार पर हमें स्वप्न आते हैं कई बार हमें उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं ऐसा लगता है कि जीवन में घटित ही नहीं हुआ और ऐसा देख रहे हैं कि कभी हुआ ही नहीं हाँ कहीं का कहीं तालमेल जुड़ जाता है कभी पानी ऊपर चढ़ता है या नीचे ही गिरता है पानी हमेशा नीचे ही गिरता है लेकिन स्वप्न में हमें पानी ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है क्यों देता है ऋषि लिखते हैं कि कहीं हमने फवारे को देखा था फवारे से पानी ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था एक संस्कार ले लिया हमने मन में संस्कार ले लिया तो उस संस्कार के आधार पर पानी ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है पक्षी उड़ते देखे थे हवाई जहाज उड़ता देखा था कभी कभी स्वप्न में हम भी उड़ान भरते हुए दिखाई देते हैं वो संस्कार पड़ा हुआ था उस संस्कार के आधार पर स्वप्न आते हैं बिना संस्कार के हमें कोई स्वप्न नहीं आ सकता तो जो बिना तालमेल के स्वप्न आ जाते हैं वो हमने अंदर संस्कार ले रखे हैं कई बार डर के भय के स्वप्न आते हैं ऐसा लगता है कि शेर पीछे आ रहा है और हम दौड़ रहे हैं दौड़ा ही नहीं जा रहा दौड़ा ही नहीं जा रहा और फिर अचानक आंख खुलती है सांस और पसीना मिलता है क्या हो गया था वो भय के संस्कार थे मृत्यु के संस्कार थे उसके आधार पर वो स्वप्न आ जाते हैं तो ये बिना तालमेल के स्वप्न अब इसको जिज्ञासा कही या कुछ कही सुन लीजिए लिखा है आज आपने नाश्ते में आलू पोहा खिलाया बहुत आनंद आया हमारे महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है अब कृपया करके नाश्ते में सीरा जीरा हलवा खिलवा दे और गाय के दूध की रबड़ी भी बनवा दी जाए और कह रहे हैं श्रीखंड भी खिलवा दे मैं जी नाम नहीं लिखा और अंत में कहा है धन्यवाद जी आपका भी बहुत धन्यवाद पूछा है क्या योग सिद्धि से मनुष्य अपने शरीर को मक्खी की तरह सूक्ष्म एवं पर्वताकार बना सकता है जैसे रामायण में हनुमान जी के संदर्भ में प्रसंग आता है अणिमा और लघिमा नाम की सिद्धियां योग दर्शन के अंदर हैं अणिमा लघिमा लघु कर लेना और विशाल कर लेना ये सिद्धियां हैं, लेकिन ऋषि लिखते हैं ये शरीर के स्तर पर नहीं है ये मन के स्तर पर हैं। हम अपने मन को इतना विस्तार दे सकते इतना विशाल बना सकते हैं और अपने मन को बहुत सूक्ष्म कर सकते हैं किसी विशाल चीज के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उस विशाल वस्तु का ज्ञान कर सकते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वस्तु है उसका हम ज्ञान कर सकते हैं मन के आधार पर ये अणिमा लघिमा आदि सिद्धियां घटती हैं शरीर के आधार पर नहीं घटती कुछ बातें ऐसी होती हैं उन बातों को हम लोक व्यवहार में जब बातचीत करते हैं तो समय तत्काल समझ लेते हैं लेकिन वो बातें यदि हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई हैं, क्षमा कीजिएगा प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई है तो हम उनको सीधा का सीधा ले लेते हैं किसी बच्चे को दुकान पर भेजा था भेज करके कहा था कि भैया हल्दी ले आ हल्दी कितनी लानी थी रसोई में सप्ताह भर काम चल जाए इतनी महीना भर काम चल जाए इतनी वह बच्चा लेकर के दस साल तक की हल्दी उठा करके ले आया माँ ने देखा इतना बड़ा पैकेट का पैकेट उठा लाया तो मां क्या कहती है भले आदमी पहाड़ का पहाड़ उठा लाया पहाड़ का पहाड़ उठा लाया हम इस भाषा को समझ लेते हैं या नहीं समझ लेते घर में ये भाषाएं चलती हैं वह हम उसका अर्थ पकड़ते हैं कि पहाड़ का पहाड़ उठा लाया हनुमान जी के लिए क्या लिखते हैं संजीवनी बूटी लेने गए थे बूटी लेने गए थे तो क्या उठा लाए पहाड़ उठा लाए बताया था वैद्य ने कि भैया ऐसी ऐसी संजीवनी बूटी है उसको लेकर के आना है हनुमान जी ने बहुत सारी जड़ी बूटियां देखी बहुत सारी जड़ी बूटियां देखी एक बहुत बड़ा गठड़ बनाया गठड़ बनाया कितनी सी चाहिए थी लक्ष्मण जी को बेहोशी आई थी उसको होश में लाना था तो कितनी जड़ी बूटी की आवश्यकता थी थोड़ी सी की आवश्यकता थी लेकिन हनुमान जी ने उखाड़ डाले बहुत सारे पेड़ एक गठड़ बनाए और गठड़ बनाकर के ले आए लेकर के आए तो वहां आने वाले जो बैठे थे वहां इंतजार कर रहे थे उन्होंने क्या कहा अरे हनुमान जी तुम तो पहाड़ का पहाड़ ले आए और कल्पना करने वालों ने क्या कर दिया हाथ पे पहाड़ रख दिया हनुमान जी उड़े जा रहे हैं भाषा का प्रयोग होता है हम यहां लोक में तत्काल समझ लेते हैं कोई बालक घर में गलती करके आया गलती करके आया बाहर से तो हम क्या कहते हैं तूने तो हमारी नाक कटवा दी गर्दन कटवा दी नाक कटवा दी तूने तो हमारी गर्दन कटवा दी क्या कभी नाक कटी और गर्दन कटी हम उसका अर्थ तत्काल समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है तात्पर्य क्या है यहां हम जैसे लोक भाषा में तात्पर्य लेते हैं हम प्राचीन काल का क्यों नहीं तात्पर्य लेते और वही फिर गपौड़े बन जाते हैं बड़े बड़े गपौड़े ईसाइयों ने गपौड़ा मारा ईसा मसीह को महान बनाने के लिए कहने लगे हमारे ईसा मसीह इतने महान थे कि मछली पकड़ने के लिए गए समुद्र में समुद्र में मछली पकड़ने गए, लिए गए तो काटा नहीं डाला हाथ डाला और हाथ डालकर के यो मछली पकड़ के ले आए समुद्र कितना गहरा था 11 किलोमीटर गहरा समुद्र था हाथ कितना लंबा हो गया मछली पकड़ी यहां तक नहीं रोके कहने लगे कि भून करके खाना था तो कैसे भूने हाथ ऊपर किया सूर्य के पास ले गए सूर्य की आंच में मछली को सेक लिया और खा ली अच्छा आश्चर्य तो ये था कि मछली तो सिक गई हाथ नहीं सेका इसी हाथ से पकड़ रखा था पकड़ करके मछली तो सेक ली लेकिन हाथ नहीं जला अच्छा गपौड़ा है या नहीं है हमारे कथाकार करते हैं कथाकार ने गपौड़ा मारा क्या गपौड़ा मारा कथा सुनाते सुनाते प्रसंग पहुंचाया कि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई युद्ध होने वाला था युधिष्ठ ने भीम को बुलाया और भीम को बुला करके कहा कि भीम लंका में जाओ और मंदोदरी को ले आओ मंदोदरी हमारे युद्ध को देख लेगी और ये मंदोदरी कई लाख साल पहले हुई थी और महाभारत अभी पांच हजार साल पहले का लेकिन कपोड़ा मारा जा रहा है। कहने लगे कि भीम जाओ मंदोदरी के पास और मंदोदरी को ले आओ ला करके वो देख लेगी हमारा युद्ध भीम जी चले पहुंच गए मंदोदरी के पास लंका में लंका में गए भाभी जी नमस्ते हाँ देवर जी नमस्ते नाता भी देखो कौन सा जोड़ा है कितने प्राचीन काल की है दादी लगेगी परदादी लगेगी सरदादी लगेगी कौन सी दादी लगेगी वो कल्पना करके देखिए भाभी जी नमस्ते हाँ देवर जी नमस्ते किस लिए आए भाभी जी हमारा युद्ध होने वाला है आप भी युद्ध देख लेती हमने सोचा अरे भीम हारे थके आए हो स्नान करो मैं खाना बना देती हूँ भोजन करना विश्राम करना फिर चलेंगे कहते हैं भीम जी स्नान करने के लिए गए गए तो मंदोदरी ने खाना बना दिया था भीम जी आ नहीं रहे खाना ठंडा पड़ता जा रहा है कई घंटे के बाद भीम लौटे भीम लौटे तो मंदोदरी ने पूछा कि भीम कहाँ चले गए थे भाभी जी स्नान करने गया था कहा चले गए अरे ऐसा तालाब था कि उसमें गया तो गया तो डूबता डूबते मुश्किल से बचा हूं कई घंटों में निकल कर के आया मंदोदरी ने पूछा कि कौन सा तालाब था भीम अरे भाभी जी महल के पीछे था छत पे चढ़ कर के देखा देखा तो मंदोदरी ने सिर में हाथ मार कर के कहा कि अरे भीम ये तालाब वाला कोई नहीं है ये तो कुंभकर्ण की खोपड़ी है जो उल्टी पड़ी थी वर्षा का पानी भर गया बोलो सियापति रामचंद्र की यहां तक नहीं रुके मंदोदरी ने कहा कि तेरा युद्ध देखूंगी मैंने तो इतने बड़े बड़े युद्ध देखे देख नहीं रहा कुंभकर्ण की उल्टी को खोपड़ी इसमें वर्षा का पानी भर गया और तू ने तालाब मान लिया खाना खा और चला जा अपना मैंने बड़े बड़े युद्ध देखे तेरा युद्ध क्या देखूंगी भीम वापस आ गया सारी घटना सुना डाली घटना सुनाई तो यदेश्वर भी थोड़े से रोष्ट हुए रोष्ट हुए तो कहने लगे कि भीम देखा मंदोदरी को पराक्रम पराक्रम क्या दिखाना था कह रहे हैं कि भीम ने हाथियों को उठाया उठा करके घुमा घुमा करके फेंकना शुरू किया कहा पड़े मंदोदरी के आंगन में जाकर के गिरे मंदोदरी के आंगन में जाकर के हाथी गिरे कहा से कुरुक्षेत्र से लंका में गए इतनी दूर फिर कहता है बोलो सियापति रामचंद्र की जय ऐसे कपोड़े हैं या नहीं है पुरानी बातों को हम कैसे वो हम बुद्धि ही नहीं लगाते लिखा है कि जैसे रामायण काल में हनुमान जी के संदर्भ में प्रसंग आता है हनुमान जी योगी व्यक्ति थे उपासना करते थे परमेश्वर की योगाभ्यास करते थे योगाभ्यास जो करता है उसको विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनको भी लघिमा अणिमा सिद्धि प्राप्त हुई होगी और वो मन के आधार पर थी शरीर के आधार पर नहीं जैसे दूरदर्शन वाले दिखाते हैं हनुमान जी हो गए पचास फीट ऊंचे फिर हो गए डेढ़ इंच के ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता ये मन के आधार पर सिद्धियां होती है अणिमा लघिमा आदि वेदों में ज्योतिष विद्या का क्या अर्थ है वेदों में ज्योतिष विद्या का अर्थ खगोल भूगोल नक्षत्र सूर्य आदि गणित विद्या ये अर्थ ज्योतिष का है जो हम गणित विद्या पढ़ते हैं वो ज्योतिष शास्त्र है जो हम ये पता लगा लेते हैं कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है सूर्य चक्कर लगाता है या पृथ्वी चक्कर लगाती है एक दूसरे के आदि आदि जो नक्षत्र विद्या है गणित विद्या है उसको ज्योतिष विद्या कहते हैं यही अर्थ वेद में है दिल्ली में वैदिक ज्योतिष शिविर आचार्य दार्शनी लोकेश जी द्वारा लगाया जा रहा है 28 जून से 2 जुलाई तक साधारण लोगों को उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं आपको साधारण लोगों को ज्योतिष की वास्तविक जानकारी आपको मिलेगी यथार्थ में ज्योतिष क्या है कैसे हम ये कुंडली बना लेते हैं कैसे तिथियां निकाली जाती हैं कैसे वार निकाल लिए जाते हैं कैसे पक्ष होते हैं सर का काल का हम वो कैसे निर्धारण कर लेते हैं कब से कब मकर संक्रांति कब होती है आदि आदि वो बहुत सारी जानकारियां आपको शिविर में मिलेंगी अच्छा रहेगा लाभ लीजिएगा भाग लेकर के दैनिक यज्ञ के मंत्रों के अर्थ क्रमवार समझाने ये यहां संध्या के मंत्र तो मंत्रों का अर्थ तो सिखाया बताया जा रहा है मुख्य रूप से ध्यान शिविर है इसलिए संध्या के मंत्रों का अर्थ आपको माने उपाचार्य सत्येंद्र जी करवा रहे हैं कभी ऐसा आगे मौका मिला कि यज्ञ के अर्थों पर चर्चा हो तो वो आगे हो सकता है अब तो नहीं हो सकता गायत्री मंत्र का चौबीस अक्षर की व्याख्या करें गायत्री मंत्र में चौबीस अक्षर नहीं है तेईस अक्षर हैं चौबीस अक्षर का गायत्री छंद होता है और तेईस अक्षर का निचरित गायत्री छंद होता है फिर भी इसमें तेईस अक्षर होते हुए भी इसको गायत्री मंत्र कह देते हैं गायत्री मंत्र से प्रचलित हो गया सभी अक्षरों की व्याख्या यह नहीं कर सकते मिथ्या बोल के ऑफिस से शिविर में आना कैसे पाप होगा संशय तो आपको भी हुआ है जितने अंश में पाप है वो तो पाप है झूठ बोलने का जो पाप लगता है वो तो पाप लगेगा ही हम सोचते हैं कि वहां ऑफिस से झूठ बोल करके अच्छे कार्य के लिए आ गए अच्छे कार्य के लिए आए हैं लेकिन जितने अंश में झूठ बोला उतना तो पाप होगा जापान आदि देश या अन्य देशों में कहते हैं कि वहां फसल आदि नहीं होती इसलिए समुद्री जीव जीवों को खाते हैं क्या वेदों में मांसाहार वर्जित नहीं है फिर वह क्या खाएं वेदों में मांसाहार का निषिद्ध है कहीं भी वेद मांस का प्रतिपादन नहीं करते कुछ लोग स्वार्थी और अज्ञानी लोग वेद का नाम लेकर के ये कह देते हैं कि वेद में मांस खाना लिखा हुआ है कदापि वेद में मांस खाना नहीं लिखा हुआ ऋषियों के ग्रंथों में कहीं मांस खाना नहीं लिखा हुआ ये स्वार्थी लोगों ने प्रचारित किया और ऋषियों के ग्रंथों में मिलावट कर डाली वो उस बात को लेकर के लोग बोलते हैं आपने कहा कि वे लोग क्या करें मनुष्य के पास विकल्प है मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है बुद्धि दी है तो जैसे अरब देश में पानी नहीं होता पानी नहीं होता तो पानी कहां से जाता है उनके पास हमारे पास इतना अच्छा पानी नहीं है उनके पास पानी मिलेगा तेल होता है उनके कुओं में पानी नहीं होता लेकिन पानी के बिना रहते हैं क्या वे पानी उपलब्ध कर दे, कर लेते हैं तो जहां अन्न पैदा नहीं हो रहा तो अन्न उपलब्ध हो सकता है नहीं हो सकता दूसरे देशों से जैसे पानी का आयात करते हैं वैसे ही अन्न का आयात किया जा सकता है मनुष्य का भोजन मांस नहीं है इसके पास विकल्प है ये मांस खाए या शाकाहार करे दोनों विकल्प हैं। यदि मांस खाता है तो पाप लगेगा शाकाहार है तो परमात्मा का आदेश का पालन करेगा बढ़ते आतंकवाद से जहां मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन गया और सर्वत्र पापाचार भ्रष्टाचार व्याप्त है क्या इस ध्यान साधना आदि से इसका मुकाबला कर सकते हैं आतंकवाद के लिए तैयार नहीं किए जा रहे आप उनका मुकाबला करने के लिए उनके लिए तो हमारे सैनिक बहुत हैं। कमांडो बहुत है हमारे देश का प्रजातंत्र है हमारे देश का राजा है हमारे देश के सेनापति हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं वो इस विषय में सोचेंगे आप ध्यान करने आए हैं तो ध्यान कीजिए और निश्चित रूप से जो ध्यान साधना करने वाला होता है उसकी बुद्धि सात्विक हो जाती है और सात्विक बुद्धि में उत्तम विचार पैदा होंगे जिससे प्रेरणा देगा वो ऐसे लोगों को जो उनका मुकाबला कर सकते हैं ऋषि दयानंद जी को किसी ने कहा था कि स्वामी जी महाराज यदि हमारा राज्य होता तो आप ऐसे नहीं बोल सकते थे स्वामी दयानंद जी कहने लगे कि तुम्हारा राज्य होता तो मैं किसी शिवाजी जैसे की पीठ थपथपा देता और तुम्हारे छक्के छुड़वा देता अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता तो दूसरे को प्रेरणा दे सकता है तैयार कर सकता है तो ऐसा मत सोचिए कि ये ध्यान साधना शिविर व्यर्थ जा रहा है क्यों क्योंकि हम आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे इससे व्यर्थ नहीं जा रहा यह आपकी आंतरिक शुद्धि के लिए है आंतरिक बल के लिए है कश्मीर आदि प्रदेशों में आपने आगे व्याख्या की है राजस्थान में बालाजी मेहंदीपुर में मनोरोग का इलाज होता है ऐसा लोगों से सुनते हैं प्रेत आत्माएं दूसरों के शरीर में आती हैं और मुझसे भी लोग कहते हैं आप मानते नहीं एक बार जाकर देखो तो सच्चाई क्या है क्या जो लोग एक्सीडेंट आदि से मर जाते हैं उनकी आत्माएं भटकती हैं इस प्रकार की जो दंतकथाएं चला रखी है वो दंत कथाएं होती हैं यथार्थ नहीं होता मनोरोग अवश्य होता है और मनोरोग को दूर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं एक तरीका यह भी हो सकता है कि कुछ इस प्रकार की क्रियाएं की जाए और रोगी के मन के ऊपर प्रभाव पड़े प्रभाव पड़े तो वो ठीक हो जाता है लेकिन सर्वथा यही नहीं होता मेहंदीपुर बालाजी में आपने ये भी देखा होगा कि एक के अंदर कुछ आया हुआ है ऐसा प्रचारित करते हैं और वो बाल खोल करके यूं यूं करते हैं मैं भी अभी करने लग जाऊं ना हो हिलने लग जाऊं तो कहोगे कि आ गया इसके अंदर तो वहां कई सारे ऐसे हिलते डुलते मिलेंगे उनको बेल बांध रखी होगी कई कईयों को तीन चार व्यक्ति बड़े बड़े पहलवान जैसे उनको पकड़े हुए भी होंगे और अचानक उनके अंदर ऐसा दौरा सा आता है झटका देते हैं पहलवान दूर जाकर के गिरते हैं पता लगा कि जिसके अंदर आया हुआ था वो भी किराए का है और गिरने वाले भी किराए के हैं वो भी नाटक कर रहा था उसको उससे पूछा कि भैया क्या था कहने लगे इस नाटक करने के लिए दो हजार मिलते हैं तुम्हें गिरने के कितने मिलते हैं सात सौ आठ सौ हमें मिल जाते हैं वो गिरा देता है वो गिर जाते हैं शाम को पैसे मिल जाते हैं भूत प्रेत सज्जनों माता वो नहीं होते मत डरिएगा और अपने बच्चों को मत डराइयेगा हम भारत वाले भूत प्रेत को मानते हैं तो ये भूत प्रेत निकालने वाले किसी के अंदर डाल भी तो सकते होंगे नवाज शरीफ के अंदर क्यों नहीं दो चार भूत डाल देते वो जो आतंकवादी हैं उनके अंदर क्यों नहीं भूत डाल देते अपने सगे संबंधियों में ही क्यों भूत आते हैं निश्चित रूप से मनोरोग है और लगभग सत्तर फर्जी होते हैं जो लोग नाटक करते हैं नाटक करने वाले हैं तो भूत प्रेत नहीं होते और भूत प्रेत की तह में जाकर के देखेंगे तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये चीज है ही नहीं लगभग लगभग सारा का सारा ठग विद्या है भूत निकालने वाले कमाई कर रहे हैं और जिसके अंदर भूत घुसा हुआ है वो किन्नी न किन्नी किन किन कारणों से कुछ कामों से बचना चाहता है इसलिए नाटक करता है एक व्यक्ति भूतों को मानता था और एक व्यक्ति भूतों को नहीं मानता था कौन था फौजी था फौजी था फौजी भूतों को मानता नहीं था और उसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया आर्य समाजी बन गया एक तो फौजी ऊपर से आर्य समाजी एक तो करेला और ऊपर से नीम पर चढ़ा हुआ गांव में आया भूत वाला कहता है भूत होते हैं ये कहता है नहीं होते हम देखना चाहेंगे हम तुम्हें दिखा देंगे रात्रि के लगभग 11 बजे घर से बाहर निकले अमावस्या का महीना 11 बजे बाहर निकले चलते चलते गांव से बाहर निकल गए खेतों में एक बहुत बड़ा पेड़ था इनके भूत कौन से पेड़ पर रहते हैं दो पेड़ चुन रखे मुख्य रूप से पीपल के पेड़ पर बैठाते हैं अबरगद के पेड़ पर बैठाते हैं आम के पेड़ पर नहीं अमरूद के पेड़ पर नहीं पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था पेड़ था तो जब देखा दूर से पीपल के पेड़ पर कुछ आग जल रही थी अंधे, अंधेरी रात और पीपल के पेड़ पर आग जल रही थी आश्चर्य हुआ कि यहाँ एकांत एक में आग कैसे जल रही है कहने लगे भैया देख लो बहुत है और मैं तो आगे जाऊंगा नहीं फौजी था भूतों को मानता नहीं था निर्भीक दो कदम आगे बढ़ा दिए आगे बढ़ाए और कहा कि ओ भूत ओ भूत कहते ही ऊपर से आग के अंगारे आने शुरू हो गए आग के अंगारे आने शुरू हुए यदि यहां तक ही सीमित रह जाते और भाग करके लौट करके आ जाते तो जीवन पर्यंत उस फौजी को हम विश्वास नहीं दिला सकते थे कि भूत नहीं होते वो भी यही कहता कि मैंने आंखों से देखे तेरी बात कैसे मान लू आग के अंगारे आने शुरू हुए तो क्या होता साधारण व्यक्ति क्या करता डर जाता भाग खड़ा होता बेहोश हो जाता और मैं एक और बात कहूं अलग सी जिसको गवारू बात, बात कहेंगे गवारू बात। यदि आग के अंगारे ऐसे आने लग जाते तो पजामा गीला हो जाता पजामा गीला डर जाता लेकिन फौजी था आगे बढ़ गया आगे बढ़ा अपनी रिवॉल्वर लेकर के गया था नजदीक जाकर के हवाई फायर कर दिया गोली चलाई और गोली चलाकर के कहा कि जो भी ऊपर है नीचे आ जब गोली चली तो ऊपर से आवाज आई केजी मैं तो फलानी की घरवाली राम प्यारी हूँ गोली मत मारना गोली मत मारना इसने एक और गोली चलाई और कहा कि जल्दी से नीचे वो बहन कहती है कि मैं तो निर्वस्त्र हूं मैं वस्त्र पहन करके नीचे आऊंगी सज्जनों मा तो कपड़े पहन करके जब नीचे आई फौजी उनसे मिले तो फौजी ने पूछा तू ऐसा क्यों कर रही थी वो कहने लगी कि मुझे संतान नहीं हो रही पंद्रह साल हो गए विवाह हुए किसी ने कहा था कि एक रोटी पका करके यदि पेड़ पर खा लेगी तो तुझे, तुझे संतान हो जाएगी और यदि कोई तेरे पास आने लगे तो ऐसा काम कर देना अंगारे वंगारे फेंक देना अच्छा भूत था या कुछ और था नजदीक जाकर के देखेंगे तो पोल खुल जाएगी ऐसे ही जो भूत निकालने वाले हैं उनके नजदीक जाकर के देखिए सारा का सारा स्पष्टीकरण होता चला जाएगा तो अपने बच्चों को डराना नहीं माताओं भूतों से नहीं तो होता क्या है अंधेरे कमरे में कपड़ा भी हिल रहा हो ना लाइट चली गई और कपड़ा हिलता दिख गया बच्चा क्या करता है चिल्ला करके बाहर आता है क्यों क्योंकि डरा रखा था भूत से वीर बनाइए डराइए मत तो ये भूत प्रेत नहीं होते शायद आपका पूरा हो गया सच्चाई क्या है जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं उनका उनकी आत्माएं भटकती हैं क्या अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था भटकती नहीं हैं वो मूर्छित अवस्था में पहुंच जाती हैं उनको कोई भान नहीं रहता और वो ईश्वर की व्यवस्था में रहती है ईश्वर के अधीन रहती हैं स्वयं वो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती यहां आने से पूर्व बुजुर्ग आर्य समाजी व्यक्ति ने कुछ बातें पूछने के लिए कहा जो निम्न है ओम का जब कितनी बार करना चाहिए ओम का जब आप जितनी बार करना चाहते हैं उतनी बार कीजिए अच्छा ही है शर्त यह है कि आप अर्थपूर्वक और भावना पूर्वक कीजिएगा अर्थपूर्वक और भावना पूर्वक किया तो दो चार बार किया हुआ दस ग्यारह बार किया हुआ भी बहुत लाभ देगा और अर्थ भावना से रहित होकर के केवल ओम ओम रटा विशेष लाभ न होगा तो कितनी बार करना चाहिए आप जितनी बार करेंगे उतना ही अच्छा है उन्होंने मुझे माला जपने के बारे में पु... बताया उनकी जिज्ञासा है कि ओम का जब कितनी बार करना चाहिए जिससे मनुष्य का कल्याण हो माला जपने से हम मन को ओम के जप में लगाना चाहते हैं और माला यदि टार रहे हैं तो हमारा मन जप में न लग करके गिनती में लगेगा उस माला के मन में लगेगा इसलिए माला से न जपे अंदर से जपे भावना से जपे अर्थपूर्वक जपे माला का कोई औचित्य नहीं है वे सज्जन नवासी वर्ष के हो चुके हैं वे पूछते हैं कि नब्बे वर्ष का व्यक्ति अगर सन्यास लेना चाहे आप सन्यास मत लेने दीजिए वही ठीक है एक स्वामी जी के पास हमारे स्वामी ओमानंद जी के पास सुनाया करते हैं लगभग इसी अवस्था का व्यक्ति आया स्वामी जी महाराज मैं अपना जीवन दान करना चाहता हूँ